शांति शांति ही। ओम। हम वेद विज्ञान के क्रम में वेदोक्त धर्म की चर्चा करते हुए यजुर्वेद के एक मंत्र पर दृष्टिपात कर रहे हैं मंत्र है दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत् सत्यान्द्रित प्रजापति अश्रद्धाम अन्द्रित अधात श्रद्धा सत्ये प्रजापति इसका सामान्य शब्दार्थ है इस संसार को बनाने वाले ने प्रजापति ने इस संसार को देखा और इसको दो भागों में बांट दिया यह संसार दो भागों में कैसे बांटा सत्या सच में और झूठ में अच्छाई में बुराई में पाप में पुण्य में इसके दो विभाग अब ये जो दो विभाग हैं इसकी चर्चा करते हुए आपको बताया था कि संसार में दोनों चीजें सदा ही रहती हैं सदा ही रहेंगी जब भी संसार होगा तो वो होंगी सत्य अब इसमें एक मूल समस्या आती है कि दोनों में से किसको करना है ये बोध कैसे हो यदि किसी के पास बहुत सारे चीजें हैं लेकिन उसका उपयोग उसे नहीं मालूम हो तो वो गलती ही कर सकता है यह जो परिस्थिति है उससे बचने के लिए हमारे पास साधन क्या है विकल्प क्या है यहां मूल चीज है कि दोनों चीज अच्छी नहीं है उनमें से एक अच्छी है और एक बुरी है दोनों अच्छी होती तो कोई बात नहीं थी कोई समस्या ही नहीं थी दोनों बुरी होती तो हमारा प्रयोजन ही नहीं सिद्ध होता इसलिए शास्त्र कह रहा है कि दो चीजें हैं दोनों में से एक अच्छी है एक बुरी है एक सच है एक झूठ है एक पाप है एक पुण्य है और मनुष्य को चुनाव करना है जो अच्छा है उसमें अच्छे बुरे में से अच्छे को चुनना है जो उदार है बड़ा है उसको चुनना है जो श्रेष्ठ है उसको चुनना है तो इस चुनाव को करने के लिए क्या करें कैसे पहचाने तो वेद कहता है कि ये पहचानना जो है ये उसको जन्म से आता है क्योंकि ये गुण जो है पहचानना जिसे हम बुद्धि का गुण समझते हैं मन का गुण समझते हैं ये मन में तो बाद में आता है उससे पहले आत्मा में आता है ये ठीक है या गलत है ये आत्मा बताता है हमको जब कभी हम ये सोचते हैं कि आत्मा से पता नहीं लग रहा है कि ठीक है या गलत है उस समय और कोई विशेष बात नहीं होती उस समय केवल एक बात होती है कि हमारे आत्मा पर पाप का प्रभाव इतना अधिक पड़ चुका होता है कि हम पुण्य के बारे में सोच नहीं सकते ये हमारे संस्कार प्रबल हो जाते इसलिए अच्छे संस्कार प्रबल होंगे तो हम अच्छाई की ओर बढ़ते हैं और यदि हमारे अंदर बुरे संस्कार प्रबल हैं तो हमारा मन बुराई की ओर जाता है ये अच्छे और बुरे को हम पहचानेंगे कैसे तो उसके लिए वेद कहता है दृष्टवा रूपे व्याकरोत सत्या प्रजापति अश्रद्धाम अंद्रित अद्धात श्रद्धा सत्य प्रजापति कहता है कि परमेश्वर ने इस पहचान के लिए काम किया हुआ है जब मनुष्य अच्छा करता है पुण्य करता है सच्चाई का पालन करता है तो कहता है कि उसके मन में श्रद्धा पैदा होती है और जब वो किसी के साथ धोखा खाता है किसी से हानि उठाता है किसी से निंदा सुनता है तो वो जो है वो क्या करता है उससे दुख मनाता है उसको हानि मानता है तो उसके प्रति उसके मन में दूरी होती है उससे वो बचना हटना चाहता है तो वहाँ पर उसके प्रति अश्रद्धा होती है अस्वीकार्यता होती है इसलिए शास्त्र ने कहा वेद ने कहा कि ये जो मनुष्य है वो पहचानता है तो कैसे पहचानता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए तो मंत्र ने कहा अश्रद्धाम अन अदधात और श्रद्धाम रिते अदधात श्रद्धाम सत्य प्रजापति प्रजापति ने मनुष्य को मन में झूठ के प्रति अश्रद्धा का भाव पैदा किया है और सच के प्रति श्रद्धा का भाव पैदा किया है अनजान से अनजान व्यक्ति को जब हम अच्छा ईमानदार सच्चा देखते हैं तो हमारे मन में प्रसन्नता होती है हम उसकी प्रशंसा करना चाहते हैं और यदि कोई व्यक्ति जिसे हम बुरे रूप में पापी के रूप में अपराधी के रूप में अन्यायकारी के रूप में पक्षपाती के रूप में जानते हैं तो हम उससे दूर होते हैं उसकी आलोचना करते हैं उसकी निंदा करते हैं। तो ये कहता है कि ये हमारे अंदर आत्मा के अंदर एक स्वाभाविक लक्षण है और इस लक्षण से हम पहचान लेते हैं कि कौन सा काम ठीक है कि कौन सा गलत है इसको पीछे भी हमने एक उदाहरण से समझा था जिसे ऋषि दयानंद कहते हैं कि ये बात परमेश्वर के द्वारा की गई है अर्थात मनुष्य के बारे में एक शिकायत रहती है कि उसको बुरा यदि परमेश्वर के साथ रहते करता है तो परमेश्वर उसे रोकता क्यों नहीं हम ये समझते हैं शायद परमेश्वर हमारी तरह हाथ पैर वाला है इसलिए रोकेगा वो हमारी तरह हाथ पैर वाला नहीं है उसकी रचना हाथों पैरों से नहीं बनती वो तो हृदय से हृदय की बात करता है आत्मा से आत्मा की बात करता इसलिए वो जो कुछ कहना चाहता है आपके अंदर कह देता है आपकी आत्मा में कह देता है आपकी आत्मा को जगा देता तो वो कहता है कि अदधात, अन्य सत्ये प्रजापति अश्रद्ध में बुराई में तो स्वाभाविक रूप से उसके मन में अश्रद्धा पैदा होती और जो अच्छाई है उसके लिए मन में श्रद्धा पैदा होती वो ऐसे व्यक्ति वस्तु को पाना चाहता है निकटता चाहता है और जो वस्तु उसके लिए दुखदाई है उससे वो दूरी चाहता है उससे पीछा छुड़ाना चाहता है इसलिए इस मंत्र में जो बात कही है वो एक मार्मिक तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है कि हम ये बहुत पढ़ा लिखा है इसलिए बहुत समझदार है ऐसा नहीं है उसके अंदर से भी आत्मा की यदि पवित्रता है आत्मा में यदि बल है आत्मा में ज्ञान है तो ऐसे व्यक्ति का आत्मा कौन सी चीज अच्छी है कौन सी गलत है इसके बताने में देर नहीं करता हमने पीछे देखा था कि मनुष्य के मन में भय शंका लज्जा तब पैदा होती है जब कुछ गलत करना चाहता है और इससे यह पहचान बन जाती है कि यह चीज गलत है ये करने योग्य नहीं है यह मनुष्य के काम की नहीं है तो ऐसे के प्रति अरुचि होना ऐसे काम को ना करने के लिए प्रेरणा देना ना करने की ओर प्रवृत्त होना ये अश्रद्धा है अश्रद्धा अनृत अध भगवान ने अश्रद्धा को अनृत के प्रति रखा है अर्थात तो अनृत के प्रति श्रद्धा नहीं होती कोई भी आदमी झूठ जूट को झूठे को पसंद नहीं करता जो आदमी खुद बुरा करते हैं चोरी करते हैं बेईमानी करते हैं रिश्वत लेते हैं तस्करी करते हैं उनसे भी यदि पूछो तो कहेंगे कि भाई आपस का व्यवहार तो ईमानदारी का ही ठीक है तो ईमानदारी के व्यवहार के बिना बेईमानी का व्यवहार भी नहीं चलता इसलिए वेद कहता है अश्रद्धाम अंधे अध्रद्धाम सत्य प्रजापति प्रजापति ने अनृत के लिए अश्रद्धा कही है और रित और सत्य के लिए श्रद्धा कही है अर्थात जब हम सत्य के साथ स्वाभाविक रूप से होते हैं तो हमारे मन में सत्य के प्रति अनुराग पैदा होता है इच्छा पैदा होती है और जब हमारे साथ असत्य का सामना होता है तो वहाँ पर जो आज्ञा है व्यवहार है वह हमें अनुचित लगता है गलत लगता है और उसमें आश्रद्धा होती है तो इस तरह से संसार में जो धर्म है अधर्म है जो पाप है पुण्य है उसको जानना कोई बहुत कठिन नहीं है हम विश्लेषण के अंदर ये समझ बैठते हैं कि पाप और पुण्य का विश्लेषण बड़ा कठिन है ये पता ही नहीं चलता कि कब पाप है कब पुण्य है कौन सी चीज पाप है कौन सी चीज पुण्य है लेकिन वेद कहता है ये तो बहुत सरल है यदि सरल नहीं होता तो ये मनुष्यों के कर्तव्य में शामिल नहीं होता वो सरल है कैसे सरल है कि अश्र अनृते अश्रद्धाम अधात श्रद्धाम सत्य प्रजापति अनृत में जब भी हमारा साथ होता है सहयोग होता है कोई व्यक्ति हमको धोखा दे जाता है कोई हमारी चोरी कर जाता है कोई हमारा कोई सामान उठा ले जाता है कोई हमसे झूठ बोल जाता है तो ऐसे व्यक्ति के प्रति हम श्रद्धा या आदर या विश्वास का भाव नहीं रखते ऐसे व्यक्ति से हम दूरी बनाना चाहते हैं उससे सावधान रहना चाहते हैं और जो व्यक्ति ईमानदार है कर्मनिष्ठ है जिस जो, जो बात कहता है वो करता है सच बोलता है ईमानदारी से व्यवहार करता है न्याय की बात का समर्थन करता है तो ऐसे व्यक्ति के प्रति हमारे मन में श्रद्धा का भाव पैदा होता है और इसलिए संसार में अनिवार्य नहीं है कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो अच्छा करता है जो अनुभव के स्तर पर जी सकता है वो पढ़ा लिखा है तो भी और पढ़ा लिखा नहीं है तो भी अच्छा करने के लिए व्यक्ति का पढ़ना पढ़ाना उपयोगी होता है लेकिन अच्छा होने के लिए अनिवार्य नहीं है यह सब आर्जन करना ये पूर्वार्जित भी हमें मिलता है और प्रति जो प्रयत्न करते हैं उनमें कम प्रयत्नों से अधिक सफलता पर ही पा सकते इसलिए मंत्र एक बात कहता है कि आप धर्म और अधर्म का निर्णय करने के लिए शास्त्र में क्यों भागे फिरते हैं वो अच्छा है आपको अवसर देता है लेकिन यदि आप वो उसको देखने का अवसर नहीं मिला तो भी आप दोषी नहीं कह सकते कि परमेश्वर ने हमें वेद की पुस्तक नहीं दी इसलिए हमें वो धर्म करने के बारे में नहीं पूछ सकता उसने हमको उपदेश नहीं दिया है उसने हमको वेद सुलभ नहीं कराए हैं उसने वेद हमको पढ़ने की बात नहीं कराए हैं योग्यता इसलिए हम दोषी नहीं हैं इसलिए हम वेद को माने न माने ये बात इसलिए उचित नहीं है कि उसका निर्णय तो आपकी आत्मा से होना है आपके अनुभव से होना है कि ये बात ठीक है या गलत है ये बात उचित है या अनुचित है ये बात न्याय संगत है कि अन्यायपूर्ण है तो ये जो प्रतिबंध हम लगाते हैं ये प्रतिबंध लगाने के लिए हमारे पास जो विवेक चाहिए आवश्यक उसकी आवश्यकता होती है तो इस विवेक को प्राप्त करने के लिए वेद कहता है कि मैंने आत्मा के अंदर जीवात्मा के स्वाभाविक ज्ञान के रूप में सत्य के प्रति श्रद्धा करना और असत्य के प्रति अश्रद्धा करना ये भाव पहले से विद्यमान हैं उनको विद्यमान करके ही आत्मा को भेजा गया है तो कहा गया मंत्र में दृष्टार रूपे व्याकरोत सत्यान्द्रित प्रजापति ये ठीक है कि संसार में दो तरह का संसार है अच्छा है बुरा है सच है झूठ है पाप है पुण्य है ये तो है किंतु आपके पास एक कसौटी है एक पहचान है आपको दोनों में से किसी एक का चुनाव करना है ये आपको अधिकार है ये आपकी स्वतंत्रता है आप इसका उपयोग करके आप अपने जीवन के लक्ष्य को कैसे पा सकते हैं धार्मिक आचरण को कैसे कर सकते हैं वो उसके लिए इन्होंने बता दिया अश्रद्धाम अदधात। हमारे जो अनुचित कार्य हैं गलत कार्य हैं जो नहीं करने के योग्य कार्य हैं उसमें हमारी अश्रद्धा भगवान ने पैदा की और जो अच्छे काम हैं उनके प्रति श्रद्धा पैदा की इस तरह से धर्म और अधर्म की पहचान एक स्वाभाविक रूप भी हमको दिया हमको शास्त्र के रूप में बताया जरूर हमको नैमित्तिक ज्ञान के रूप में उसने ये दिया लेकिन यदि केवल नैमित्तिक ज्ञान दे देता और मेरे अंदर विवेक की जो स्वाभाविक शक्ति है आत्मा के अंदर वो न होती तो फिर न तो भगवान मुझे अपराधी बना सकता था और न ही मैं उस योग्यता को प्राप्त कर सकता था वो नैमित्तिक ज्ञान हुए बिना मैं अपने स्वाभाविक ज्ञान से अपराधी नहीं बन सकता था मैं गलती नहीं कर सकता था मुझे गलत नहीं माना जा सकता था लेकिन परमात्मा ने आत्मा के अंदर ये योग्यता पैदा कर दी और इस योग्यता के कारण से वो अनुचित कार्यों से बच सकता है और उचित कार्यों में अपने मन को लगा सकता है इस मन को लगाने के कारण धर्म को भी हम स्वाभाविक समझ सकते हैं अर्थात धर्म आरोपित नहीं है धर्म स्वीकार करें या न करें इसका विकल्प नहीं है धर्म एक सहज स्वाभाविक क्रिया है जो हमको निश्चित रूप से प्रकृति के साथ ही मिली हुई है और इसके द्वारा हम अपने अंदर जो अच्छाई है उसको अनुभव करते हैं और अपने आप को धार्मिक बना सकते हैं ओ स्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति रि क्षमा शांति ओ शांति शांति शांति